मुक्ति और उसके उपाय ब्रह्मज्ञ की महानता सच्चे ब्रह्मगत प्राण साधक सामान्य मानवों से बहुत उच्च स्तर पर अवस्थान करते हैं वे जिस स्तर पर वास करते हैं वहां रोग शोक भय जरा मृत्यु दुख दारिद्र इत्यादि कुछ नहीं रहता व्यास व्यासदेव ने सुखदेव से कहा था अब तुम संसार से मुक्त होकर पर्वतस्थ व्यक्ति की तरह भूतल पर स्थित लोगों से निर्लिप्त होकर उनका अवलोकन करो शंकराचार्य ने कहा है क सर्वथा नास्ति भयम विमुक्त मणिरत्नवाला अर्थात कहाँ मात्र भय नहीं है मोक्षधाम में आनंदम ब्रह्मलो विद्वान न विभेति विद्वान्नाभेदतना पंचदशी परब्रह्म के आनंद स्वरूप को जानकर साधक किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता वस्तुतः एकमात्र ब्रह्म ज्ञान से ही भय का आत्यंतिक विनाश हो सकता है ब्रह्म से दूर रहने पर मानव भय के हाथों से कभी निस्तार नहीं पा सकता युधिष्ठिर को नारद ने कहा था असंकल्पात जब जयत कामम क्रोधम काम अर्थान क्षयालोभम भय तत्वावमर्शनाथ संकल्पों के त्याग से काम को कामनाओं के त्याग से क्रोध को अर्थ को अनर्थ समझकर लोभ को और तत्वदर्शन द्वारा भय को जीतो श्रीकृष्ण ने उद्धव को कहा था सकृद प्रपन्नो यस्तवास्मृति चाच तो अभयम सर्वदा तस्मे ददाम ये तत्त हरि मम हरिभक्ति जो व्यक्ति एक बार भी शरणागत हो कातर अंतकरण से प्रार्थना करता है हे भगवान मैं आपका शरणागत हूँ और आपके बिना मेरी और गति नहीं है ऐसे व्यक्ति को मैं सदा अभय प्रदान करता हूँ यह मेरा प्रधान व्रत है प्रेमिक साधक परमात्मा के साथ अपने हृदय का यथार्थ सहयोग करने में समर्थ होने पर अमरत्व प्राप्त करता है अर्थात स्वयं को स्पष्ट रूप से अमर समझने लगता है वस्तुता जब साधक स्वयं को सदा के लिए अपने देव के चरणों में समर्पित कर नित्य आनंद प्राप्त करता है तब वह स्पष्ट रूप से अनुभव करता है उसका प्रेम और आनंद अनंत है उसका किसी काल में या जगत में विनाश नहीं है इस इस्लोक में रहते हुए भी वह जिसके सानिध्य में आनंद और प्रेम का संभोग कर रहा है मृत्यु के बाद परलोक में भी वह उन्हीं के निकट रहेगा और उसी प्रेम का संभोग करेगा अतः मृत्यु उसके निकट वास्तविक मृत्यु के रूप में नहीं आती अर्थात वह उसके लिए एक काल और परकाल के बीच व्यवधान जैसा नहीं दिखती वह केवल सर्प की केचुली त्याग की तरह लगती है इसी को साधक की अमर जीवन अनंत जीवन सत्य जीवन अथवा जीवन की प्राप्ति कहा जाता है जो भाग्यवान साधक इस अवस्था को प्राप्त करते हैं वे आसन्न मृत्यु अथवा दीर्घ जीवन दोनों को एक समान देखते हैं यथा न प्रियतें वंद्य मानो निंद मानो न कुप्यति नव द्विजते मरणे जीवने नाभिनदती अष्टावक्र स ब्रह्मज्ञ व्यक्ति पूजित होने पर प्रसन्न नहीं होता निंदित होने पर कुपित नहीं होता आसन मृत्यु पर उद्विग्न नहीं होता और दीर्घ जीवन पर भी आनंद प्रकाश नहीं करता सानुरागाम स्त्रियों दृष्टि मृत्युम वा समुपस्थित अभी हृदय मना स्वस्थो मुक्त एवं महाशय अष्टाव्र संहिता वही महाशय मुक्त है जो अनुरागवती कामनी को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर कर विफल नहीं होता अविचलित और स्वस्थ बना रहता है ना नाभिनंदित मरणम नाभिनंदित जीवनम कालमेव प्रतीक्षित निर्देश मृतको यथा मनुस्मृति न तो मृत्यु की अभिलाषा करे और न ही जीवन बने रहने की किंतु आज्ञाकारी सेवक जिस प्रकार आदेश की प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार काल की प्रतीक्षा करे वे पृथ्वी पर रहते हुए भी ब्रह्मलोकवासी रोगी होते हुए भी स्वस्थ और बलवान दरिद्र होते हुए भी महा एवं भिखारी होते हुए भी चक्रवर्ती होते हैं शंकराचार्य का कथन सीमांस को यश्य समस्त तो सह को दरिद्रोही विशाल तृष्ण मणिरत्न माला धनी कौन है जो सदा संतुष्ट है दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा अधिक है तुलसीदास ने कहा है गोधन गज धन वाजन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान ईश्वर को प्राप्त कर जब साधक आत्मा राम हो जाता है तब गौ अस्व अस्थि और रत्न आदि धन धूल के समान लगते हैं भगवान वशिष्ठ ने संतुष्ट व्यक्ति के लक्षण कहे हैं अप्राप्त सम्राप्ते गतः अदृष्ट दुख दोषो यह संतुष्टः स इोच्य जिसमें अप्राप्त वस्तु की इच्छा और वस्तु प्राप्त वस्तु के प्रति हर्ष विषाद नहीं है अर्थात उसमें वह सम है तथा जिसमें दुख दोष नहीं है उसे ज्ञानी संतुष्ट कहते हैं राजा भरतिहरी ने अपने भाई विक्रमादित्य को उज्जैनी का सिंहासन देकर सन्यास दे दिया था पहले भोगे गए राज्य सुख की उनके बाद प्राप्त अकिचनता के सुख की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था कौपीनम सतखंड जर्जरहृत्तर कंथा पुनस्तादृशी नश्चिंत निरपेक्ष भैक्ष मचनम निद्रा शमश स्वातंत्रेण रंकुशम विहरणम स्वात प्रशात सदा स्थर्योगमहोत्सविच यदि सतखंड कि वैराग्यशतकर्जरीतकोपीन वैसा ही कंथा निश्चिंतता निरपेक्षता भिक्षा न वन में शमशावन स्वयं को सेयत करके सर्वत्र निरंकुश सर्वंकुश्रमण सदा प्रसांत योग प्रशाताकोगरूपोत्सव से ये बातें यदि हो तो त्रैलोक्य के, के राज्य की क्या आवश्यकता तुलसीदास ने कहा है तीन टुक को पीन कर और भाजी बिना लोन तुलसी रघुबीर उर्भसे इंद्र भापुर कौन चैतन्य देव के पुरी धाम में निवास के समय वहां के राजा प्रताप रुद्र की उनसे मिलने की आंतरिक इच्छा हुई इस विषय में सार्वभौम ने चैतन्य को सम्मान सम्मत करने का बहुत प्रयास किया पर असफल रहे चैतन्य देव ने सार्वभम से यहाँ तक कह दिया कि यदि ऐसी बात पुनः कहेंगे तो वे वहाँ और नहीं रहेंगे उन्होंने कहा निस्किन से भगवद् भवनोन्मुख से पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शन विषय युवशिता हा हत विषभक्षण तो्य साधु आकारादी आकारादी भेतव्यम स्त्रीण विषय येमस क्षोभस्तथा तर भौसागर को पार करने के इच्छुक जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ साधन निरत है उनके लिए विषयी लोगों तथा स्त्रियों का दर्शन मिलन संभाषण आदि विष्पान से भी अधिक असाधु या हानिकारक है जिस प्रकार काल सर्प का चित्र मन में भय पैदा करता है उसी प्रकार साधक के लिए स्त्रियों तथा विषयी लोगों का चित्र भी क्षोभकारक है ऐसे वाक्य से भी राजा चैतन्य देव को स्पर्श करने की आशा त्याग न सके और अंत में यह निर्णय किया कि जब चैतन्य देव हरिनाम से उन्मत्त हो कीर्तन कर रहे होंगे तब साधारण वैष्णव का वेश धारण कर उनका चरण स्पर्श कर लेंगे ऐसा होने पर चैतन्य देव एक साधारण वैष्णव समझकर उनका रिंगन कर उन्हें पवित्र करेंगे भिखारी चैतन्य देव के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि सन्यासी की स्वाधीनता कितनी उच्च होती है वस्तुता में सामान्य मानवों से अपने इतने उच्च स्तर पर अवस्थित रहते हैं कि साधारण संसारी लोग उनकी उस उच्च स्थिति का अंकन करने में पूर्ण रूप से असमर्थ होते हैं और कई बार उनकी अवज्ञा सामने या पीछे उनकी निंदा और नाना प्रकार से उन पर अत्याचार करते रहते हैं किंतु उन्हें किंचित मात्र भी क्षुब्ध नहीं कर पाते वे अपने हस्त में धारण किए हुए शांतिरूपी खड्ग के द्वारा उनके उन सभी आक्रमणों को परास्त कर देते हैं क्षमा वशीकृतों लोक क्षमया किम न साध्यते शांतिग करे यु क्य दुर्जन महाभारत क्षमा द्वारा लोग वशीभूत हो जाते हैं क्षमा द्वारा क्या नहीं साधित किया जा सकता है जिनके हाथ में शांति रूपी खड़ग है दुर्जन व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकते हैं हाथी चले बाज़ार में कुत्ते भोंके यार साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार हाथी नगर के बीच से जाने सैकड़ों कुत्ते उसके पीछे जाते हैं और भोंकते हैं किंतु हाथी उन पर ध्यान न देकर अविचलित चित्त से चलता रहता है क्षुभ्ध या संकित नहीं होता उसी प्रकार असंख्य संसारी लोग एक साथ किसी साधु की निंदा करें तो भी उसके शरीर और मन में कोई भावांतर नहीं होता श्री चैतन्य देव के जीवन काल में बहुत से लोग उनकी प्रारंभिक अवस्था में प्रेमोन्माद के लिए निंदा और उपहास करते थे लेकिन उससे जरा भी क्षुद्ध न होकर वे केवल एक ही वाक्य कहते थे परिवधत जनो यथा तथा ननु मुखरो न विचारा लोग जहाँ कहीं भी निंदा करें मुखर या वाचाल जानकर हम उसे महत्व नहीं देते अधिक्षिप्त ताड़ों वालेन स्व स्वपिता तदा न क्लिश्नाती न कुप्यत बाल प्रत्युत वा नि विद्वान्ई निंदती न स्थित किंतु चरेत बोधस्तरे शिशु पुत्र के द्वारा अधिक्षिप्त अर्थात असम्मानित अथवा ताड़ित होने पर भी पिताजी इस प्रकार कुपित अथवा दुखी नहीं होता बल्कि उसको लाड़ ही करता है इसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी लोगों के द्वारा निंदित अथवा सम्मानित होने पर उनकी निंदा या स्तुति नहीं करता किंतु इस प्रकार व्यवहार करता है जिससे उन्हें बोध होवे मनु ने कहा है सम्माना ब्राह्मण नित्य मुद्दिजेत विषादिव अमृत शैव चाकांक्षेदमान सर्वदा सुखम ह्यवतः से सुखच प्रतिबुध्यते सुखम चरती लोके नवमतोंनश्यति मनुस्मृति ब्राह्मण सर्वदा सम्मान से विश्व के समान भय करे और अपमान की अमृत के समान आकांक्षा करे अपमानित व्यक्ति सुख से सोता है सुख से उठता है और लोक में सुख से विचरता है पर अपमान करने वाले का नाश हो जाता है क्षंतभ्यमेव सततम पुरुषे न विजानता यदा ही क्षमते सर्वम ब्रह्म सम्पते तथा ज्ञानी व्यक्ति को सदा क्षमा करना चाहिए जब व्यक्ति सभी को क्षमा करने में सफल होता है तभी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अज्ञानी लोग उनकी अज्ञानता को समझे या न समझे अज्ञानी लोग उनकी महानता को समझे या न समझे समस्त देवता उनकी उस उच्चावस्था की सदा पूजा करते हैं यो नात्युक्त प्राहरुक्षम प्रियम व जो वाह न प्रतिहंती धैर्यात पापंच यो नैक्षति तस् हंतुम तस्ह देवाह नित्य महाभारत जो अत्यंत तिरस्कृत होने पर भी कटुवाक्य नहीं कहता और अत्यंत प्रशंसा मिलने पर भी प्रियवाक्य नहीं कहता जो मारे जाने पर भी धैर्य धारण कर प्रतिघात नहीं करता और मारने वाले के अमंगल की कामना नहीं करता उसकी कामना देवता भी सदा किया करते हैं विचारेण परिज्ञात स्वभाव शोधितात्मन अनुकंपया भवती है ब्रह्म विष्णुन्द्रशंकर भिश्... भिश्... योगवासिष्ठ स्थिति प्रकरण ब्रह्म विचार द्वारा अपना स्वभाव या स्वरूप ज्ञान होकर जिसमें परमात्मा स्वरूप प्रकट हुआ है ब्रह्मा विष्णु इंद्र शंकरादि देवता उसकी अनुकंपा की इच्छा करते हैं इस श्रेणी के साधक किसी प्रकार के शास्त्री विधि निषेध के अधीन नहीं होते प्रयोजन के अनुसार वे जिस उपयुक्त समझ जिसे उपयुक्त समझते हैं वही उनके लिए शास्त्र हो जाता है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था ज्ञान निष्ठो विरक्तों व मद्भक्तों वेक्षक सलिंगानश्रमास्तवा चरेद ज्ञाननिष्ठ ज्ञानिष्ठ विरक्त निरपेक्ष मेरा भक्त चिन्ह सहित आश्रमों को त्याग कर अर्थात लिंग त्याग कर विधि निषेध का गुलाम हुए बिना आचरण करे न धावती जनाकीर्ण नारण्यम उपशांतधीर यथा तथा यत्र तत्र यथातथा यवावतिष्ठते अष्टावक्र संहिता अष्टावक्र ने कहा है जिसकी बुद्धि शांत हो गई है वे जनाकिरण नगर अथवा अरण्य की ओर दौड़ते नहीं वे सभी समय और सभी स्थानों में समता पूर्वक रहते हैं परे ब्रह्मण विज्ञाते समस्तैर्णमयरल ताल तालवृत्तेन किम कार्यम लब्धे मलय मारुते तंत्र नमोल्लास पर ब्रह्म का ज्ञान होने पर किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती मलय वायु के बहने पर ताल के पंखे की कोई आवश्यकता नहीं रहती ब्रह्म ज्ञान विशुद्धा नाम किम यज्ञ श्राद्ध पूज नहीं हैं चार प्राणस्तु प्रत्यवायो नीदे कि वैदिकाचारे तंत्रिकवा त्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठस्य विदुषा स्वेच्छाचारो विधिस्मृत शास्त्रीय नियम के अधीन रहने की बात जो दूर ही रहे ये सभी अध्यात्म विद्या में पारंगत एवं ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों को स्वेच्छाचार में भी कोई दोष नहीं होता उनके द्वारा दिए गए उपदेश और आचरण स्वतंत्र रूप से धर्मशास्त्र का रूप ले लेते हैं चतरों वेद धर्मज्ञा परषत्र साब वा साब्रूते यम धर्म सदेको बाध्यात्मवितमया याज्ञवल की स्मृति वेद व धर्मज्ञ चार ब्राह्मण तथा तीन वेद को जानने वाले अनेक ब्राह्मणों का नाम परषद अर्थात सत्य आवश्यकता पड़ने पर जो कहे वह धर्म होता है अथवा एक निपुण आध्यात्म वेदता का कथन धर्म होता है ऐसा आध्यात्म वेदता यदि वेदों को न भी जाने तो भी उसे वेद भी माना जाता है यथा न वेद वेद मित्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्या यस्तु विप्रो वेद पारगः ज्ञान संकिली तंत्र वेद वेद नहीं कहलाते सनातन या नित्य ब्रह्म ही वेद है ब्रह्म विद्या में रत व्यक्ति ही विप्र और वेद पारग है वर्णश्रम यस्य विद्यते तस्व ही निषेधाश्च विधेय सकला अपि पंचदशी जिस व्यक्ति को वर्णाश्रम जीवन काल विद्या और विद्या आदि का अभिमान है उसी के लिए सारे विधि निषेध है किंतु स्वाभिमान शून्य तत्वज्ञानी के लिए नहीं याव्वर्ण कुल सर्व तवद ज्ञान न जायते ब्रह्म ज्ञान परम ज्ञातवा स्वर्ण सर्वर्ण विवर्जित जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वर्ण ब्राह्मण क्षत्रि आदि एवं कुल आदि का अभिमान रहता है पर ब्रह्मज्ञान होने पर वर्ण कुल आदि का अभिमान नहीं रहता का जाति रीति चर्म रक्त वसा मज्जा मांसमज्ज्जास्थीत न जातिरात मनोजाति व्यवहारोपल्पिता मणिरत्न माला शंकरचार्य का कथन जाति क्या है चर्म रक्त वसा मांस मज्जा अस्थि उनकी कोई जाति नहीं है और आत्मा की जाति की कल्पना मात्र है न नस जन्म कर्म अभ्याम न कर्म्या वर्णाश्रम जाति सज्जते स्न नहम भाव देहे वै हरे प्रियः जन्म कर्म वर्ण रूप आश्रम और जाति के कारण जिसे इस देह में अहमभाव उत्पन्न नहीं होता वे ही हरि के प्रिय हैं महर्षि महर्षिभृगु ने भरद्वाज से कहा था न विशेषो से वर्णा सर्व ब्रह्म मिद जगत ब्रह्मणा पूर्वसृष्टम ही कर्मभिर्वर्णता गतः इस लोक में वर्ण की विशेषता नहीं है सारा जगत ब्रह्म में है पहले ब्रह्म से सृष्ट होकर मनुष्य धीरे धीरे कर्म के द्वारा विभिन्न वर्णों में विभक्त हो गए हैं जिस व्यक्ति को वर्णाश्रम जीवन काल विद्या और अविद्या आदि का अभिमान है उसी के लिए सारे विधि निषेध है किंतु स्वाभिमान शून्य तत्व ज्ञानी के लिए नहीं वशिष्ठ देव ने राम से कहा ब्रह्म ज्ञान की सिद्धावस्था में साधक को ऐसी क्षमता प्राप्त होती है कि वह अपथ्य अशुद्ध विष संयुक्त नष्ट और क्लिष्ट वस्तुओं को खाकर भी शीघ्र मिष्टान की तरह बचा लेता है अपवित्रपथ्यम च विषसंपर्क दूषितम भुक्त जरयती क्षिप्र्लिष्टम नष्ट च मिष्टविष्ठ उपस प्रकटन